सुनी लुख के हे के बसही भैे हे बहू सुनी दुखे बसही भैे यान में Di so yoga ye di kahati rohni. रहती रोहिणी सुवन दे हुतु दौर तुहारि गये सू तुल ये जी ये हर खतु नितु ये हर खत तुजिया ओ वृद्धा महूत्ता बृहद वने ना सामगम्य भज कायमंत्रयन तत्पनंदना तो गोपो ज्ञान बोध उद्देश्य प्रियकद्राम उत्तमित्मा गोकुल्चितैषि आयांत महूत्ता नाशहेतव नाश मुक्त कथित राक्ष बाल बालको हिस्स हरिग्रह मनोपरिनापत चक्रवाते नीते तो दैत्यन विपद शिलायां पतित पिस्वे जन्म मियेत गुरुमुरतर प्राप्य बालक अस वन्यतमो वापितरक्षण यदत्तिको रिष्टो व्रजाभव तलादात्र वनम बृंदवनमस्यं नवकाननमनम गोपगोपी गलांस्यं पुनिया ता शकटा युक्तमाचर गोधनाग्रांवता रोचते तछ्रुत धो गोपाधु समायुज्य ब्रजा स्वान् स्वान्न सयुज्य युरूपरछदा वृद्धा बलाज सर्वोपक अनुस्वारूप्य गोपालायत्ता आत्मसरासना भगवान सज्जिदानंद धन रसस्वरूप रस विग्रह ये कभी बढ़ते घटते नहीं हैं वास्तव में ये नित्य समरस हैं एक रस हैं इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता तो इनके प्रेम साम्राज्य में नित्य नव परिवर्तन होता रहता है इनके सौंदर्य माधुर्य लीला में, में तो अखिलसा भगवान स्वयं ये वज में रूपों के साथ गायों के साथ गोपियों के साथ इन्होने तीन भागों को लेकर लीला की तीन वस्त्र यहाँ पर विशेष रूप से प्रस्फुट हुए वात्सल्य सख्य और मधुर और इन तीन रसों में ये सुनखा स्वादन करते रहे और करवाते रहे इनका ये जो गोकुल और वृंदावन में निवास ये केवल इस रस के आस्वादन के करने कराने के लिए ही हुआ बीच बीच में विघ्न रूप जब कभी असुर आते तब इनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होकर माधुर्य की रस प्रवाह के विघ्न प्रवा को मिटा देती ये स्वयं तो उस समय भी माधुर्य नहीं रहते पर वो माधुर्य उस समय भी वर्ग के लोगों पर छाया रहता उन्होंने कभी इनको सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं समझा रासलीला में भी ये अब इसको मार्जन करने के लिए लोग भगवान पर कोई कलंक ना लगे मानो हम मिटा देंगे उनके कलंक को इसलिए वो दूसरी बात कहते हैं पर वहां पर भी उन्होंने ग्रोहियों ने उनको भगवान नहीं समझा था रसी विलुप्त तो हो गया होता वो समझती तो यहां पर भगवान तीन भाव से तीन रसों के लिए भगवान ने लीला की वात्सल्य रस सख और मधुर रस तो इन तीनों लीलाओं के लिए सचिदानंद घन विग्रह भगवान में क्षय वृद्धि परिणाम आज नहीं होते हम लोगों में हम लोगों का जो शरीर है ये छह परिणामों से युक्त है जन्म होता है रहता है बढ़ता है परिवर्तन होता है घटता है और नष्ट हो जाता है हम लोगों के शरीर में ये छह परिणाम अवश्यम भावी हैं। लेकिन भगवान जो लित्त सच्चानंद विभय हैं, जिनका पांच भौतिक देह नहीं जो कर्म जनित होता नहीं ये भगवान के देह में हमारे देह में ये अंतर समझ लेना चाहिए या यौगिक है जैसे सिद्ध देहा भी होते हैं योगी लोग देह निर्माण काय निर्माण करते हैं इस प्रकार का कोई निर्माण किया हुआ सो भी नहीं न कोई सिद्ध जनित है न वो माईक है न वो माट्य है न वो दम्भ है और पांच भौतिक तो है ही नहीं तो भगवान का जो ये सच्चिदानंद घन विग्रह है ये विग्रह सच्चिदानंद घन तत्व से ही नित्य प्रकट है निर्मित नहीं कहा जो जा सकता है इसको बना हुआ नहीं कभी बना हो और बिगड़ता हो सो नहीं जो वस्तु सत्य है वो नित्य है तो भगवान का जो सच्चुदानंद घनि विग्रह है ये भगवत स्वरूप है तो भगवान में ये विकार नहीं होते लीला लीलाुसार भगवान में प्राकृत्य होता है अवस्था उनका भी रसों का भी लीलाओं का भी लीला तो भगवान में तीन प्रकाश होते हैं मुख्यतया अवस्था के बाल्य लीला पौगंड और कैशोर इन लोग वो माइक जगत हमारे सामने है ना तो हमारे पास प्रश्न आया करते हैं बहुत से कि आप लोग चित्रों में भगवान की दाढ़ी मोछ नहीं बनाते तो क्या भगवान में ये चीज नहीं थी दाढ़ी मुझड़ के आई ये नहीं मैं वो वो उल्टा समझ लेते हैं कि उन, उनके केश उगने की के शक्ति नहीं थी तो उनको समझाया कैसे जाए वो जो नित्य नव किशोर हैं उनमें दाढ़ी दाढ़ीमोछ कहां से आ जाए वो तो दस हजार वर्ष के रामचंद्र हो गए पर दाढ़ी मोछ तो नहीं आए रहे वो पंद्रह तो, तो तो तो वर्ष के बालक ही देखने तो इनकी तीन लीलाएं बाल्य पौगंड तो वास्व्य श्वास हो के लिए ये बाल लीला और शिखर श्वास हो के लिए पौगंड लीला और मधुर दशा साधने के लिए कि, किशोर लीला ये तीन यहाँ के लीलाओं के भेद से रस भेद से अवस्था है छोटे से बच्चे उत्पन्न हुए मैया की गोद में पले मैया ने दूध पिला पिला करके पाला बड़े हुए तो बच्चों के साथ खेले और उससे कुछ और बड़े किशोरावस्था को जब प्राप्त हुए तब इनकी मधुर राशन की किराए हुई तो ये नंद नसुजा के पुत्र रूप में गोकुल में ये प्रकट हुए और ये दिनों दिन बढ़ने लगे ये जो वृद्धि इनकी है ये वृद्धि रस वृद्धि की दृष्टि से वृद्धि है ये वृद्धि कोई शरीर में अवस्थान्तर होता हो सो बात नहीं है शरीर में तो वो नित्य सत्य जैसे हैं वैसे ही मैया बांध बांध नहीं सकी कमल रही बांध नहीं सकी तो स्वरूपता है वो अपनी महिमा में जैसे हैं वैसे ही है पर ये लीला रस की सिद्धि के लिए संपन्नता के लिए साफल्य के लिए ये नित्य नव नव लीला प्रकाश के अनुसार अवस्था का विकास होता है तो ये में इन्होंने अवतार लिया प्रकट हुए और दिनों दिन ये बढ़ते हुए नई नई नित्य नई नई लीरा का प्रकाश करने लगे और माताओं को यशोदा ये नंद बाबा को और नंद रानी की समान वयस्क उनकी उम्र वाली बड़ी बूढ़ी गोपियों को सरूणी गोपियों को छोटे बड़े बराबर के तीन प्रकार के सखा थे कुछ दारो की श्रेणियों के कुछ इनकी उम्र के कुछ छोटे तो बड़े सखा समान सम सखा और छोटे सखा इन बालकों को और श्री गुर्पा, श्री गोपांग को सुख देने के लिए ये सब लीला इन्होंने की तो बाल लीला का प्रकाश तो हुआ गोकुल गोकुल का नाम ही बृहद है तो यही उपयुक्त तो स्थान था लंबा छोड़ा मैदान नहीं जहाँ बहुत भागने दौड़ने के लिए हो लेकिन पौगंड लीला के लिए और कईशोर लीला के लिए ये स्थान उपयुक्त नहीं वहाँ तो बड़ा विस्तृत मैदान चाहिए जहाँ खेलने कूदने को नाचने को और उधम करने को जहाँ बड़ा अवकाश हो गोकुल छोटा सा स्थान संकीर्ण जनाकीर्ण और वहां वृंदावन की तरह से यमुना कटारे नहीं गोवर्धनादि पर्वत भी नहीं लता कुंजाली की शोभा भी नहीं तो वहां अनंत लीलामय का सख्त रस और माधुर्य रस प्रकट नहीं होता तो लीना शक्ति नहीं नंद बाबा आदि गोपों के हृदयों में एक नवीन समस्या पैदा कर दी लीला सत्य नहीं अब भगवान को तो यहाँ नहीं रहना है ना। अब लीला विकास हो रहा है तो इनको अब बड़े स्थान में जाकर के जहाँ वहाँ उस लीला के उपयुक्त साधन सामग्री मौजूद हों जहाँ उस लीला को वृद्धि करने वाले सब साधन हों उस प्रकार की सामग्री जहां हो वहां इन्हें जाना है इसलिए इनकी लीला शक्ति ने गुरु गोप, ये नंदाज गुरुपों के हृदयों में एक नवीन प्रेरणा जागृत की तो ये सब इकट्ठे हुए इकट्ठे हुए और ये यमनार्जुन भंग तक की लीला है न ये तो गोकुल में हुई और इसके बाद के लीला सबके सब वृंदावन सब में हुई ऐसा ही माना जाता है तो जब से ये पूछना आई उसी दिन से बड़े चिंता तुर तो थे के सब कि भाई उत्पात होने लगा वसुदेव जी ने कहा था उत्पात होगा तो उत्पात होने लगा और जब ये वृक्ष टूटे उसके बाद तो ये और भी ज्यादा चौकन् हो गए कि तो नालूम क्या होगा तो इन लोगों ने बोले भाई एक सभा बोला तो नंद बाबा ने उपनंद विचारी से परामर्श करके सब गोपों को इकट्ठा किया जो खास खास लोग थे ब्रजवासी खास खास लोग ये सब गोपराज नंद के दरबार में सब इकट्ठे हुए अब राज ब्रजराज का असल में तो ब्रज राज्य का तो नाम ना श्याम सुंदर का ही हिताहित सोचने के लिए बैठे बड़ी आश्चर्य की बात है मंगलमय का मंगल सोच रहे थे? <laughs> जिनका नाम लेने से अशेष अमंगल दूर हो जाते हैं अमंगल का कहीं किसी प्रकार से कल्पना शेष नहीं रहता उन भगवान का कहीं अमंगल न हो जाए ये बात संगे ये नहीं सोच पाते कि ये तो भगवान है तो हमारी रक्षा कर रक्षा करने वाले की बात सोचते हैं वो नारायण अभी अभी ये सोचेंगे अभी ये बातचीत नहीं इनके प्रकट होगा नारायण पर बड़ी भक्ति नारायण पर बड़ी श्रद्धा और नारायण ही रक्षा करते हैं बचाते हैं देखरेख करते हैं ये इनके मन में दृढ़तर विश्वास कहीं कम नहीं पर कन्हैया नारायण छोड़ी है इस तक तो बच्चा है ना तो इस बच्चे की रक्षा हो ये कहीं अमंगल में ना आ जाए अब तक तो नारायण ने बचाया तो ये मंगलमय का मंगल सोचने के लिए कल्याणमय का कल्याण सोचने के लिए इकट्ठे हुए ये बड़े आश्चर्य की बात यही बात चल गई, तो नंद के बड़े भाई रहे उपानंद उन्होंने राज्य लिया नहीं था राज पर तो बैठा दिया था नंद बाबा को तो नंद ने कहा हम तो कुछ जानते नहीं नंद जी बड़े भोले भाले रहे सीधे ये एडमिनिस्ट्रेशन राज का नहीं जानते शासन वासन करना नहीं जानते तो उप, उपनंद ने कह दिया था कि भैया तुम तो खाली राज पर बैठ जाओ राजा कहलाओ और अपनी गाय वाय संभालते रहना घर संभाल लेना उनने कहा हमसे घर नहीं संभलेगा तो घर कहां समले जब श्याम सुंदर को संभालने में ही लग जाए तो घर कौन संभाले कैसे संभाले घर तो उजर जाता है वहीं पर तो उपनंद ने कहा कि हम सब संभाल लेंगे बोले संभाल लो कैसे कोई पद लो बोले अब अच्छा हम मंत्री रहे दीमान बनेंगे तो उपनंद जी ये बड़े भी थे उम्र में भी बड़े और इनके लिए कहा कि ये बड़े ज्ञानी रहे बड़े समझदार रहे ये सबसे गोप ये, ये बड़े गोपो ज्ञान बड़े कहा देश काला देशकाल को जानने वाले कब क्या हो रहा है कहाँ होगा क्या होगा बड़े दूरदर्शी रहे सदविचारक रहे परम ज्ञानी और बड़ा प्यार करते थे राम रामकृष्ण तो से भी वही ज्ञानी तो हो पर उसको सोचने विचारने की ताकत तो हो पर इनके लिए उपेक्षा मन हो तो क्यों सोचेंगे और दूसरी बात सोचेंगे तो बड़े भारी ज्ञानी भी रहे सच विचारे की भी रहे विवेकवान भी रहे दूरदर्शी भी व्यय वृद्ध भी सब पर इनकी धाक भी सब इनकी बात माने उपनंद नंद की बात तो लोग माने न माने बाबा है ना बाबा का क्या राजी करने के बाबा को राजी करने बात बात में हसा कर पर उपनंद जी जरा शासक तो इनकी बात सब माने और लोगों ने यह धातु बनी हुई कि ये जो कुछ कहेंगे समझदारी की बात कहेंगे ऐसे इनकी इच्छा थी तो सब विचार करने वो बैठे तो उपनंद जी सभापति बने बद उपनंद ये सभापति बने तो कहा महाराज आप सुनाइए नंद ने कहा उपनंदजी जी से आज क्यों इकट्ठे हुए हैं क्या करना है ये आप कहिए क्या किया जाए तो उपनंदजी ने सबसे कहना शुरू किया कि देखो भाई आज क्यों इकट्ठे हुए क्या सोचना है ये मैं तुम लोगों से बताता हूँ ध्यान देकर सुनना मैं बुरांग हूं ना तो मैंने बहुत सोच विचार किया है तो मेरी बात पर ध्यान देना अब इतिहास बता अपनी वो थाने का प्रस्ताव क्यों करते हैं ये बात उसका कारण बताने लगे बोले भाई देखो आप लोग यदि वास्तव में ब्रजराज्य का अपने राज्य का हित चाहते हो तो सबसे पहला काम ये करना है सारे कामों को छोड़ करके और गोकुल से उठकर अपने को अन्यत्र चले जाना है बहुत धन्यवाद